प्रश्नोत्तर दीपमाला कर्म सिद्धांत और गति विचार जिज्ञासा कई लोग बहुत अधर्म करते हैं फिर भी भगवान उनको दंड नहीं देता ऐसा क्यों समाधान चाहे धर्म हो या अधर्म उसका फल अवश्य मिलता है पर वह तत्काल मिले यह आवश्यक नहीं है उस कर्म की तीव्रता पर निर्भर करता है कि उसका फल कब मिलता मिलना है अधर्म के विषय में कहा है नाधर्मस्तोलोकेलगौरव कर्तुर कर्तुर्मूला कृंत अधर्मणे धते तावत ततो तथ्रा पश्य ततः सपत्ना जयती स मूलस्तु विनश्यति जीव के द्वारा किया गया अधर्म जैसे गाय चारा खिलाने से तत्काल दूध देती है इस प्रकार तो फल नहीं देता पर धीरे धीरे उसका फल प्रकट होकर कर्ता का समूल नाश कर देता है पहले तो लगता है कि अधर्म करने वाला बड़ा वृद्धि ऐश्वर्य को प्राप्त होता है शकुशल दिखता है और शत्रुओं को भी जीतता है पर अंत में वह नष्ट ही होता है इसलिए अधर्म के विषय में ऐसी शंका नहीं करनी चाहिए कि परमात्मा उसके कर्ता को दंड नहीं देता है जिज्ञासा कर्म करते समय उसके फल की इच्छा ना रखे तो क्या उसकी योग संज्ञा हो जाएगी समाधान कर्म फल की इच्छा ना रखते हुए कर्तव्य बुद्धि से किए गए कर्म की भी योग संज्ञा होती है पर ईश्वरार्पण बुद्धि से कर्म करना दूसरी बात है अतः ईश्वरार्पण बुद्धि से किए गए कर्म को ही श्रेष्ठ कर्म योग समझना चाहिए जिज्ञासा ईश्वर ईश्वरार्पण बुद्धि से किए गए कर्म में अर्पण का तात्पर्य कर्म से है या उसके फल से समाधान सबसे उत्तम तो यही है कि उस कर्म को ही ईश्वर ईश्वरार्पण कर दे फल का इंतजार क्यों करना भगवान ने भी गीता में कहा है मै्ये व मन आध्यस्व मई बुद्धिम निवेशय निवशिष्यसी मै्ये व अतउर्धम न संशया तुम अपना मन मुझ में रख दो और बुद्धि को भी मुझमें लगा दो यदि तुम ऐसा करोगे तो निसंशय मुझे ही प्राप्त करोगे आगे कहते हैं अथ चित्तम समाधा तुम न शक्नोशी मई अभ्यास योगे न त मामिक छाप तुम यदि तुम अपना चित्त मुझ में दृढ़ता से स्थिर नहीं कर सकते तो अभ्यास करके मुझे प्राप्त करने की इच्छा करो पर भगवान यह भी जानते हैं कि ऐसा करना सभी के लिए संभव नहीं है तब आगे कहते हैं अथई तदप्यशक्तोषि कर्तम मद्योगमाश्रित सर्वकर्म फलत्यागम ततः कुत्म यदि तुम अभ्यास योग करने में भी समर्थ नहीं हो तो कर्म करो और उसका फल संयचित्त होकर मुझ में अर्पित करो अतः कर्म फल ईश्वरपण करने की अपेक्षा कर्म ही ईश्वरपण हो तो अच्छा है पर ऐसा न कर सको तो कर्मफल ही ईश्वरपण कर देना चाहिए जिज्ञासा ईश्वरार्थ कर्म करते समय साधक यदि ऐसा सोचे कि यह कर्म करने से भगवान मुझ पर प्रसन्न हो क्या यह चिंतन उचित है समाधान लौकिक वस्तुओं की इच्छा करने की अपेक्षा तो ऐसा चिंतन ठीक है पर वस्तुतः यह भी उचित नहीं है भाष्यकर भगवान तो कहते हैं कुरुकर्माणिक केवलम ईश्वरार्थम त्रापि स्वरो तुष्यतु इति संगम त्यक्वा गीताभाष्य ईश्वरार्थ कर्म करो पर ईश्वर मुझ पर प्रसन्न हो जिस प्रकार की बुद्धि को त्याग कर अतः साधक को यह भी नहीं सोचना चाहिए कि मैं ईश्वर को प्रसन्न करने के लिए कर्म कर रहा हूँ केवल यह समझ रखे कि मैं ईश्वर का हूँ इसलिए ईश्वर के लिए कर्म करना मेरा कर्तव्य है